श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परीक्षे तीन आठ मई अठारह प्रसन्न तुम अभी तो कह रहे हो ईश्वर है फिर तुम ही बदल कर कहते हो चारबाग और अन्य दूसरे दर्शनाचार्य कह गए हैं यह संसार आप ही आप हुआ है नरेंद्र तूने केमिस्ट्री रसायन शास्त्र नहीं पढ़ा अरे यह तो बता कॉम्बिनेशन समवाय सहयोग कौन करता है पानी तैयार करने के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी इन सब चीज़ों को मनुष्य का हाथ इकट्ठा करता है इंटेलिजेंट फोर्स ज्ञानपूर्वक शक्ति चालन तो सब लोग मानते हैं ज्ञान स्वरूप एक ही है जो इन सब पदार्थों को चला रहा है प्रसन्न दया उनमें है यह हम कैसे जानें? नरेंद्र यत्ते दक्षिणम मुखम वेदों में कहा है जॉन स्टुअर्ट मिल भी यही कहते हैं जिन्होंने मनुष्य के भीतर दया दी उनमें न जाने कितनी दया है वे श्री राम कृष्ण भी तो कहते थे विश्वास ही सार है वे तो पास ही हैं विश्वास करने से ही सिद्धि होती है इतना कहकर नरेंद्र मधुर कंठ से गाने लगे मोको कहाँ ढूँढ़ो बंदे मैं तो तेरे पास में ना रहता मैं झगड़ी बिगड़ी में ना छूरी घड़ास में ना रहता मैं खाल रोम में ना हड्डी ना मांस में ना देवल में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में ना रहता मैं अवध द्वारिका मेरी भेंट विश्वास में ना रहता मैं क्रियाक्रम में ना योग संन्यास में खोजोगे तो आन मिलूंगा पल भर की तलाश में शहर से बाहर हर डेरा मेरा कुटिया मेरी मवास में कहत कबीर सुनो भाई साधो सब संतन के साथ में वासना के रहते ईश्वर में अविश्वास होता है प्रसन्न कभी तो तुम कहते हो भगवान है ही नहीं और यह सब बातें सुना रहे हो तुम्हारी बातों का कुछ ठीक ही नहीं तुम प्रायः मत बदलते रहते हो सब हंसते हैं नरेंद्र यह बात अब कभी न बदलूँगा जब तक वासनाएँ रहती है तब तक ईश्वर पर अविश्वास रहता है कोई ना कोई कामना रहती ही है कुछ नहीं तो भीतर ही भीतर पढ़ने की इच्छा रह गई पास करूंगा पंडित होऊंगा इस तरह की वासना नरेंद्र भक्ति से गजगज होकर गाने लगे वे शरणागत व सल पिता और माता हैं जय देव जय देव जय मंगलदाता जय जय मंगलदाता संकट भय दुख त्राता विश्व भुवन पाता जय देव जय देव जय देव नरेंद्र फिर गा रहे हैं भाइयों से हरी रस का प्याला पीने के लिए कह रहे हैं कहते हैं ईश्वर पास ही है जैसे मृग के पास कस्तूरी पीले अवधुत हो वाला, प्याला प्रेम हरी रसकारे बाल अवस्था खेली गंवायो तरुण भयो नारी बसकारे वृद्ध भयो कफ वायु ने घेरा, खाट पड़ो रह श्याम शकारे नाभि कमल में है कस्तूरी कैसे भरम मिटे पचुकारे बिन सतगुरु नर ऐसे ही ढूंढे जैसे मृग फिर बनकारे मास्टर बरामदे से ये सब बातें और संगीत सुन रहे हैं नरेंद्र उठे कमरे में आते समय कह रहे हैं इन युवकों से बातचीत करते करते मेरा सिर गर्म हो गया बरामदे में मास्टर को देखकर उन्होंने कहा मास्टर महाशय आइए पानी पिए मठ के एक भाई नरेंद्र से कह रहे हैं इतने पर भी तुम क्यों कहते हो कि ईश्वर नहीं है नरेंद्र हंसने लगे